कल नास्तिक दर्शनों का विचार हो गया था आस्तिक दर्शनों में शांत दर्शन और विभिन्न प्रकार के शैव दर्शन अंत वैयाकरण और हरिण्य गर्भ सिद्धांत वालों को विचार कर लिया आज आते मीमांसक में आस्तिक दर्शनों में काला मीमांसक है मीमांसकों में भी तीन मत है ना कुमार भट्ट प्रभाकर और मुरारी मुरारी मिश्र के मत में सीधा साधा मुक्ति दुख का भाव का नाम मोक्ष के मोक्षता भाव का नाम मोक्ष दुख कौन कौन सा कान सा दुख लेना तो किस दुख नहीं आए कौन के जैसे तीन ही दुख है आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख और तीनों दुखों का नाश कैसे होगा उन्हें एक ही सीधा रास्ता कहा नित्य और नैमित कर्म करो कामिक कर्म को मत करो नित्य और नैमित्तिक कर्म करते रहोगे तो ये दुख का नाश हो जाएगा काम कर्म नहीं किया आपने नया कोई संकल्प नहीं किया आपने कामना नहीं की आगे इसलिए कोई कर्म उत्थान नहीं होगा तो मोक्ष हो जाता है तार क्रम कक्षय कर होते हुए अपने आप मुक्ति हो जाएगी क्योंकि नया कर्म आपने कुछ किया नहीं नित्य नैमित्त करने से कोई पाप नहीं लगेगा पाप शुद्धि हो गया अंतरण शुद्धि हो गया तो कर्म से ही सीधा मोक्ष लेकिन वह है कि ज्ञान भी साथ में सहयोग हो, हो क्योंकि वेद पूरा पढ़ना ही पड़ेगा वेद पूरा पड़ेगा मीमांसक वेद में ज्ञान हिस्सा तो रहेगा ही चाहो ना चाहो पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ा है तो वो भी आपके लिए चिंतन में लाभ देगा एकाग्रचित करने के लिए उसका भी लाभ इस्तेमाल करो ताकि मन को सांसारिक विषय में न भटकने दे उसके लिए विनोदाय वेदांत का अभ्यास करना है समय व्यतीत करना है खाली टाइम क्या करना वेदांत को विचार करो वेद का हिस्सा वो भी है यानी उससे मुक्ति नहीं कर्म से ही मुक्ति है, अर्थवाद रोपा है इसे उससे मुक्ति नहीं होता है वो केवल खास तो समय में मन भी दर्द भटकने से रोकने के लिए चर्चा करना है विचार करना है मंथन करते रहना है समय बेची तो यहाँ ठीक टाइम जैसे कर्म कांड आ गया भले विचार पूरा हुआ या ना उसको किनारा छोड़ो अपना कर्म करो ये का अपना सिद्धांत प्राधाकर मीमांसक थोड़ा आगे होते है, वो है कि नहीं भाई ज्ञान आदि आत्मा का जितना विशेष गुण है जीवात्मा में जो विशेष गुण है जैसे नहीं एक लोग माना चौदह गुण है मीमांसक भी मानते हैं ग्यारह गुण अलग अलग अलग अलग मानते हैं जितने भी गुण माना जाता है उन सकल गुणों का नाश हो जाए आत्मा निर्गुण हो जाए अभी आत्मा कैसे हम लोग का जीवात्मा का सगुण है अगर ज्ञान है इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है सारा चीज सुख दुख सब पड़ा हुआ है अंदर में संस्कार पड़ा हुआ है अंदर में ये सब आत्मा के गुण माना गया है ना इन आत्मा के सारे गुण जब नष्ट होकर आत्मा निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएगा तब मोक्षता है ना आत्मा को निर्गुण कैसे करें आत्मा का निर्गुण कैसे करें तब उसने का कि भाई आत्मा का निर्ग, जो निर्गुण करने का तात्पर्य है इस देह का संसार से हेंद्रिया संघात का संसार से जो संबंध है उसको उच्छेद करना उच्छेद कैसे होगा नहीं आएगा नहीं कर्म से होगा ज्ञान कर्म उच्छे से उच्छेद होता है। समुच्छेद कर्मों ज्ञान अनुष्ठान से मूल सहित धर्माधर्म पाप का पुण्य का दोनों का क्षय हो जाने पर देहेंद्रीय का इस संसार के संबंध समाप्त हो जाता है तब आत्मा निर्गुण होकर के स्वरूप में स्थित होता है तो मोक्ष उत्पादन न्याय पहले बता चुका हूं ना पार किसको कहते हैं गेहूं का ड्रम आज की भाषा में गेहूं का ड्रम नहीं गेहूं चाल का ड्रम अनाज का ड्रम नीचे से निकालते जाओ ऊपर से भरोगे नहीं तो क्या होगा एक दिन खाली हो जाएगा उसी पर नया काम कर्म करना नहीं काम कर्म करोगे मतलब क्या कामनाओं को भोगने की इच्छा से कर्म करोगे नहीं नहीं कामना भरते रहोगे आप जब प्राग कर्म से क्षय तो हो रहा है इन ऊपर भर भी रहे हो तो कभी खाली नहीं होता इसमें मैंने काम कर्म करना बंद कर दो केवल कर्मानुष्ठान करते जाओ नित्य और नैमित्य कर्म करते जाओ तो करते करते कर धर्माधर्म दोनों ही खत्म हो जाएगा जैसे खत्म होकर शरण आदिओं का समय संसार समाप्त होगी शरीर का मरणोत्तर काल में आत्मा निर्गुण रूप होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाती है ज्ञान गौण ही है ज्ञान जरूरत नहीं मोक्ष के लिए गॉड लेकिन कुमार ने भटका कहना कि नहीं ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा लेकिन वेदांती के समान केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा केवल कर्म से भी मोक्ष नहीं होगा ज्ञान सहकृत कर्म कर्म सहकृत ज्ञान नहीं वेदांती कर्म सहकृत ज्ञान बोलता है कर्म और उपासना संतरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान से मोक्ष होगा मान कर्म सहकारी कारण है उपासना सहकारी कारण है वेदांत में इनका कहना नहीं कर्म मुख्य कारण है ज्ञान सहकारी कारण है ज्ञान सहकृत कर्म से ही मोक्ष होता है कुमार भट्ट का सिद्धांत क्यों ऐसा है कि उनकी कहते हैं केवल दुख का नाश होना मोक्ष नहीं है नित्य सुख नित्य आनंद का अभिव्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए आदमी तरस रहा है हम सदा सुखी हो हम सदा आनंद में हो बेचारा कुछ मिनट आनंद मिलता है, क्या है? आज के आनंद की जय हो चल हैं कथाकार कर लो इसीलिए बेचारे क्या करे आनंद करें मिलती नहीं थी थोड़ी सी आज मिल गई तो खुशुमन तो आते भक्ति भोग है नहीं, नहीं यहाँ भोग नाश करने बोल रहे ना ना होता नुक्ति ना ना ना। का मतलब आनंद नहीं होता है कहीं नहीं ऐसे किसी भी शास्त्रकार ने भुक्तिकार का आनंद नहीं लिया मुक्ति कार आनंद भक्ति का मतलब विभिन्न लोगों के सुख का भोग है चाहे ब्रह्मलोक का सुख हो चाहे स्वर्णलोक का सुख हो कोई भी लोग का सुख हो सुख भोग का नाम भुक्ति है और आनंद स्वरूपानुभूति आनंद भुक बोलते ना इसलिए आनंद भुख वो मुक्ति है आनंद भुक है भुक, है सुख दोनों में बहुत अंतर है इनका ऐसे कहना है कि आनंद अभिव्यक्ति होना ही मोक्ष है और आनंद आभिव्यक्ति कैसे होगी उसकी ज्ञान के बिना आनंद रूप ही मालूम ही नहीं होगा हमको तो इसे ज्ञान भी सहकारी कारण की जरूरत है ज्ञान भी सहकारी कारण से हमारे आनंद रूपता का ज्ञान हमें रहेगा और वह ज्ञान के वजह से हमें आनंद अनुभूति हो सकती है जब इसके प्रतिबंधक जो हमारे विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं कैसे नष्ट होंगे वो नष्ट होने का एक ही तरीका है कर्मानुष्ठान कर। इसे ज्ञान कर्म के समुच्चय से निर्मल हुए अंतकरण के माध्यम से ही नित्य ज्ञान के वजह से नित्य आनंद का प्रादुर्भाव जो होता है उसी को मोक्ष को कुमार भट्ट ईमी हो गया उसके बाद ये अब विभिन्न प्रकार के नहीं सां के और योग ले लीजिए पहले सांख्य और योग तो न्याय वैशेषिक अंत में लेंगे वर्तमान विचार न्याय वैशेषिका है बीच विभिन्न प्रकार के वेदांतियों को लेंगे ले। सांख्य रूप दर्शन तो आप दोनों दर्शन को लगभग लग लग पढ़ी चुके हैं इसलिए आप जानते हैं सांख्य में मुक्ति किसको कहते हैं योग मुक्ति किसको कहते हैं सांख्य में तो योग को इसी मुक्ति कहा भाई दुखत्रय का दुखत्र विनाश से जो है मोक्ष हो गया उसी का नाम मोक्ष योग में कहा तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान जो पुरुष अग्न स्वरूप में अवस्थित हो जाता है समाजिक काल में उसी का नाम मोक्ष होता है दोनों के मोक्ष में थोड़ा अंतर है वह पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो रहा है योगी। में पुरुष सुख में सांख्य कहता है पुरुष अपने स्वरूप कैसे स्थित होना है? तो नित्य स्थित है ही स्वरूप में स्वर में कैसे स्थित होगा तो नित्य स्थित है वह। केवल अविवेक जो था वो नष्ट हो गया और बुद्धि ने विवेक कर लिया विवेक करने से पुरुष ग अपने आप बुद्धि ने भोग देना बंद करके अपवर्ग दे दिया ऐसा मत और योग कथन नहीं अविद्या राग त्वेशाभिनिवेशन पंचक्लेश नाशिना मोक्ष हो नहीं सकता है दुखत्र का अभिघात नहीं हो सकता दुकुत्र का नाश अविद्या का नाश से ही है और अविद्या का नाश विवेक से होगा नादिकालीन हे का साथ जो संयोग है दीग दृश्य संयोग हो हे हेतु दीग्ध दृश्य जो संयोग हो रखा है उसका वियोग करना ही योग है, है यहां अनादिकाल में संयोग हुआ उस संयोग को वियोग करने के लिए योग का अभ्यास वह वियोग अभ्यास के माध्यम से अभ्यास करते करते करते अष्टांग योग की सहायता से अंतगण शुद्ध तो होगा क्लेश का दग्ध बीज भाव को प्राप्त होगा शब्दावली प्रयोगकर्ता उन्होंने समझा दिया है तो उस माध्यम से आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तो मोक्ष हो जाएगा जिसको कैवल्य प्राप्ति कहा जाता है इस पर सां के में थोड़ा फर्क के साथ दोनों का मोक्ष को तो समझ लीजिएगा उसे वेदांतियों में वैष्णव वेदांती मुख्य रूपेण रामानुजाचार्य है वल्लभाचार्य है मध्वाचार्य है ये प्रमुख तीन हैं। वल्लभाचार्य जी का मत है गोलोक में जाना वो लोग गोलोक एक लोक मानते हैं गोलोक में जाकर दो पूजा वाला ही विष्णु मानते हैं भगवान कृष्ण को दो भुजा वाल कृष्ण भगवान है चार भूजा नहीं चतुर्भुज नहीं द्विभुज जो कृष्ण भगवान है उस भगवान के साथ में उनके अंश रूप हैं हम क्योंकि वो पकड़ते हैं गीता में के पंद्रह अध्याय का महिभागवशोजीवलो के जीवभूत शराधना हम तो उसके अंश हैं, अंश ही रहेंगे इस अंश का उस अंशी के पास पहुंच जाना अंशी बैठा गोलोक में लीला करके, उस करके शरणागत आदि भी लिया जाता है वहां पहुंचने के बाद यह अनुशरूप जीव व कृष्ण के पास पहुंच करके उसकी नित्य रास लीला का जो अनुभव करता है उसी का नाम मोक्ष मैं रहते क्या नास का अनुभव करेगा क्या है वास्तव में वहां जाके क्या राशला को गोपियां बैठी हुई हैं क्या और नाच रहे हैं क्या अनेक कृष्ण ऐसा कुछ नहीं है वहां जाके अनुभव करने मतलब एक राशला का अनुभव करने का मतलब वो अनुभव करते वृत्ति रूपी गोपियां वहां भी उस गोलोक में जो प्राप्त सुखाकार अनेक सुखाकार वृत्तियां होती रहती हैं उन प्रत्येक सुखागर वृत्ति के साथ अनुभव हो रहा है जो चैतन्य का आनंद रूपता है वही रास है उस रास का ही लीला है कि वह हर वृत्ति में सुख का ही अनुभव करता है वह दुख का अनुभव ही नहीं हो पाता है यदि केवल चैतन्य है यहां जागृत में क्या हो रहा है केवल चैतन्य वृत्ति के साथ संबद्ध है आनंद संबद्ध नहीं है बस गोलोक में पहुंचने का यह लाभ होता है कि उनका कहना है और आनंद का भी अभिव्यक्ति होती है हर वृत्ति के साथ में इसे विभिन्न श्रेष्ठ विषयों का ऐश्वर्यपूर्ण विषयों की सुखानुभूति के साथ साथ जो चैतनिक आनंद अभिव्यक्ति होती है वो ये रासलीला है उसका अनुभव करने का नाम ही मोक्ष ऐसे भा जी का अपना विचार है उससे थोड़े अलग होकर बोलते हैं माधु वैष्णव मध्वाचार्य जी उड़ोपी कृष्ण मठ है उनका कहना है कि भाई ये यहां से जाकर के कृष्ण विष्णु विष्णु भगवान है वैकुंठ लोग मानते वो लोग से अलग वैकुंठ से ऊंचा है और ऊपर एक से ऊपर बोलेंगे लोग तो वो वैकुंठ लोक जाएगा वैकुंठ क्यों कहते उसको विगता कुंठा द्वैत बुद्धि यत्र सविकुंठ वैकुंठ एव वैकुंठ कुंठा विगता कुंठा कुंठापन क्या है द्वैत बुद्धि भेद बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि जो रखी है विगता कुंठा मानी द्वैत बुद्धि यत्र सविकुंठ विकुंठ वैकुंठ विकुंठ का ये नाम वैकुंठ है जहां भेद बुद्धि खत्म मैं अलग हूं और भगवान अलग है ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाते मैं ही भगवान हूं भगवान ही मैं हूं ऐसे भगवान के साथ ऐक्यता की प्राप्ति वहां होती सायुझ्यता बोलते उसमें सायुज मोक्ष इसे महाधिवत मोक्ष की चार अवस्था मानते वैकुंठ लोकना चाहना वो सालोक्य हो गया सालों की के बाद में वहां जाने के बाद उनके समीप में रहने का अवसर भगवान विष्णु की अगल बगल क्षमता करते हुए जैसे कि आगे रहा है, है। तो नजदीकी सर्कल बोले नजदीक का सर्कल में है गुरु जी के नजदीक में होते हैं ना कई लोग चमचे दूसरे कहा रहेंगे गुरु जी के पास है? घर तो के पास के पास आने नहीं देते जमते दूर रखें दूर ही रहने देंगे तो लेकिन हाँ। हम लोग जो है हम उसी में खुश होते थे हम जो लोग सोच रहे नजदीक है वो नजदीक नहीं वो शरीर के नजदीक है केवल हम तो गुरु तत्व के नजदीक हो रहे हैं जितने हम दूर है शरीर से उतने हम गुरु से नजदीक हैं असली गुरु तत्व के नजदीक हो रहे हैं और हम लोग ये विचार जो था वो अनुभव में सच में आ गया क्या गुरु आश्रम में भी ऐसे ही हुआ जितना हमें तू रखने चाहते थे चमचे उतने ही गुरु हमने हमें लेते थे वो लोग जलते थे इस बात पे। अरे रखा थे नीचे इस बात हम कहतेमचो है, है, वही रहो हम नहीं ठीक है हम लोग रोई करो भोजन बना रहे हैं चिल्लाए पिला रहे ऑफिस में काम करें कहीं और काम कर रहे हम ठीक है पराम जी महाराज जी थे के पास रहते थे हमें हम तो बगीचा में जब शंकराचार्य मूर्ति नहीं उसे बल के कमरे में हम रहा करते थे इन भोजन में पंगत रहे महाराज जी बैठते जब तक हम नहीं आएंगे पंगत चले गए विचन कर, कर, कर रहे थे बाद में उसकी मर्डर हो गई विवेक चेतन वेक जाओ देखो क्या कर रहे पवन पढ़ते रहते कुछ भी करते थे, थे वो आते तो चलो तुम्हारे वजह से पंगत रुका हम आगे बैठते थे प्रणाम करके तब तंग तो कौन नजदीक है किसका ख्याल रख रहे से? तुम चमचम क्या हमारी? के दूर रह रहा है, पढ़ रहा है अपना सेवा में लगा है कुछ भी कर रहा है तेन दो चार बार ऐसे होने हमने देखा ही गड़बड़ हो रहा है कि मेरे उसे गुरु जी भी बैठे रहते है ठीक नहीं जो साथ में रहते थे नारायण करता देखो भाई साढ़े दस जा ग्यारह बजे घंटी लगती है पाँच मिनट पहले मेरे को हिला देना पड़ा मैं बैठ पढ़ते रहूँगा मेरा होश नहीं रहता है पंक्ति में रहता हूँ तो मेरे को हिला दो, मैं समझूँगा मोरी दुनिया में आना है से बाहर जाना है मैं समझ लूँगा टाइम हो गया तो वो ऐसे ही करता जाता पाँच मिनट पर हिला देना तो मैं बच्चा फिर बंद कर देता फिर तो पहले गेट गेट पर हो जाता था जा पहले खड़े हो जाऊँ माने इसलिए जो सोचते हैं ना हम नजदीक है वास्तव में वो नजदीक होते नहीं है बाहर से जो दिखावती नजदीकता है वो भी अपने काम निकालने के लिए गुरु बोलते रहते हैं उन लोगों को हृदय जो चाहते किसी और को जो सच्चे दिल से सेवा कर रहा है सच्चे शास्त्र का अध्ययन कर रहा है सच्चे दिल से जो साधना कर रहा है उसी को दिल से चाहते अब हृदय से जिसकी जोड़ जुट गया वही असली जुड़ा गुरु से नजदीक जितना भी क्षमतागिरी करते रहो पैर दबाते रहो क्या फर्क पड़ने इस सा, सारूप्यता उस और श्रेष्ठ है सामिप्य के अपेक्षा से सारूप, भगवान विष्णु का ही जैसा शरीर उनको मिल गया शरीर मिला केवल सामर्थ्य नहीं उसके बाद सायुच उनसे ही युक्त हो गया लेकिन हो समस्या क्या है दूध में पानी जैसे ही विष्णु में एक हो गया अभेद हो भेद हो तो भी भेद ही रहेगा वहां अंदर विष्णु में इसलिए उसके पास तीन चीज नहीं मिलेगा बोलते हैं जगत कर्तृत्व सामर्थ नहीं है लक्ष्मी का सहयोग नहीं मिलेगा सहवास नहीं मिलेगा सेवा नहीं मिलेगी श्रीवत्स भी नहीं मिलेगा तीनों चीज नहीं मिलेगा विष्णु के समस्त विशेष अस्त्र जो अपने स्वरूप से संबंध लक्ष्मी के असंबद्ध होते हुए संबद्ध जैसा प्रतीत कराता है माया से आ, लक्ष्मी माया एक तरह से, आसंबद होते हुए जैसा है, जिसके सारा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं से संचालन होता है उसको छाती में दिखाते हैं इस तरह इधर लक्ष्मी का वास दिखाते हैं आप देखेंगे ना तिरुपति बालाजी का फोटो में भी इधर जो लक्ष्मी श्रीवास। दिखाते हैं। और बनी श्रीवत्साह बीच बनी का चमक से आदमी को अविद्यावान बना दिया जाता मोह में डाल दिया जाता है विवेक नष्ट हो जाता कौस्तु बनी से विवेक को नष्ट करते रहते हैं बीच लक्ष्मी का लालच देते हैं श्रीवास सारा संसार का संचार करते रहते भगवान की चित्रता है की सिद्धांत ऐसे विष्णु के साथ वो सावित होने पर भी उसके तीनों चीज़ के सामर्थ्य नहीं रहता है उससे ऊपर उठते हैं राम अनुजाचार्य कहते नहीं कहे कृष्ण भी नहीं विष्णु भी नहीं हम तो वासुदेव को मानते अरे वासुदेव तो कृष्ण ही तो है नहीं ये ऐसा वासुदेव है वो केवल कृष्ण नहीं है जिसको कहा वासितं वासुदेवस्तम भुवन त्रोसीदेव नमोस्तु निर्गुण निराकार सूक्ष्म निर्गुण निराकार कौ वासनाथ वासुदेव से ईशावास को ही बोला जा रहा है वासनाथ वासुदेव वासुदेव की वासुदेव यही है कि वो सर्वत्र व्याप्त है बस आच्छाद सभी को अपनी चेतनता से आच्छादित किया हुआ है व्याप्त कर लिया और विशिष्ट रूप ना इन तीन लोकों में भी है वासितम भुवन और अति विशिष्ट रूपेण प्रत्येक शरीर के अंदर विराजमान है सर्वभूत निवास उसकी वासुदेव वो वासुदेव हमारा परमात्मा है निर्गुण निराकार सर्वव्यापक होता हुआ तीनों लोकों में व्याप्त होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति शरीरों में भी वही अंश रूपेणा परमात्मा जमा अत भेदाभेद मानते हैं निर्गुण निरा, निराकार दृष्टि अभेद है वो एकम जी तुम जो सुर्खियां कह रही सक बोल रही है उसके अनुसार भेद की एक धर्म को छोड़ा आपको ऐश्वर्य भी मिलेगा लक्ष्मी भी मिल जाएगी श्रीवश भी है सारा संसार का आप आनंद लीजिए संचालन करो स्वयं भी कर लीजिए लेकिन जगत कर्तृत्व नहीं मिलेगा एक को छोड़कर बाकी उस वासुदेव का सर्वधर्म सर्वग्त्व आदि ऐश्वर्य आदि सब कुछ मिल जाए जब तब मुक्त है माना जाएगा वो मोक्ष अवस्था मानते हैं तो रामाचार्य का ये मत में अन्य जितने भी सर्वग्त्व आदि कल्याण गुण है वो उस गुणों की प्राप्ति पूर्वक जीवात्मा का उस भगवान के यथार्थ स्वरूप का जो अनुभव होता है भेदप अनुभव करता है वहां पर मैं अंश रूपे अभिन्न हूं दूध में बैठा हुआ पानी ये सोच रहा है मैं दूध से अभिन्न होकर दूध में एक होकर रह रहा हूं इसे मुझे भी लोग दूध कहते हैं पानी को भी दूध कहते कि नहीं आप इसे मैं भी वैसे भगवान हो गया यू समझ करके जो अनुभूति कर रहा है अपने भगवत्ता का अनुभव जब कर जाए उसी को ही मोक्ष मानते हैं रावण मत अब वैष्णव के सामान्य मत को ले लीजिए वैष्णव में दो प्रकार का विभाजन कर सकते हैं एक ही भक्ति वेदांतवादी है भक्ति वेदांतवादी है और केवल भक्तिवादी केवल भक्ति से मोक्ष तो समस्त वैष्णव को दो भाग में बांट सकते हैं भक्ति वेदांति और भक्तिवादी तो भक्ति वादी का कहना है उनके मूल ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र नारद पांच रात्र भागवत पंचरात्रि पांच रात्रि में ही उपदेश दिया गया है पंचसु रात्रिशु उपिष्ठ दर्शनम पांच रात्र दर्शनम पंचांगिक भी कर पांच दिन लग गया मैंने दिन रात में लग करके पांच इसे पांच रात्र कहते कौन से भी अरे पांच रात विशेष क्या मानना अरे नहीं अरे अरे कुछ नहीं है अरे भगवान ने पांच दिन में उपदेश दिया क्या मालूम है भगवान ने नारद जी को पांच दिन में उपदेश दिया था उसके नाम पांच रात हो गया अब किन पांच दिनों में दिया कौन सी महीना में दिया किस समय सर में दिया तो भगवान से पूछना पड़ेगा क्या नारद जी से पूछना पड़ेगा आप बताओ जी इतने से जो पांच दिन में हुआ था जैसे ऊपर भाष्य में भी आनिक बोलते। नवानिक, नौ दिन रात में प्रथम भाष्य महाभाष्य का पहला हिस्सा उपदेश हुआ था सारा का सारा दो दिन में खत्म कर दिया इधर से न्याय सूत्र आनिकों में प्रथम मानिक द्वितीय में प्रत्येक अध्याय दो आनिकों में है छह अध्याय बारह अन्य में बार दिन में उपदेश हो न्याय सूत्र इस तरह से पूछ लगो कौन सी तिथि को नहीं, समसर में हुआ, तो हम क्या जाने हुआ? लिखा ही नहीं उसके बारे पांच रात्रियों में हुआ नारद पांच रात्र भी कहते हैं भागवत पांच रात्र दर्शन भी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र दो भक्ति सूत्र है और इसका विस्तार मानते है भागवत को भागवत जो है भक्ति सूत्रों का व्याख्या ऐसा कुछ लोगों को मानना है कुछ लोग कहते नहीं भाई मांडव की उपनिषद का व्याख्या भागवत है हमने ही इसी तरह से लिया है हमारे जो सुनोगे ना भागवत कथा उसमें यही हम बताते हैं पूरा मांडव उपनिषद पर प्रवचन करता हूँ तो ये भागवत का अन्वय करके बोलता हूँ भागवत पर हूं, तो बोलता हूँ तो मांडव को लेकर बोलता हूँ मंत्र है मांडव्य परिषद में बारह भागवत में। एक मंत्र के लिए एक स्कंध की व्याख्या है और हमारे और भी आगे मैं कहता हूं मांडव परिषद का व्याख्या भागवत है और उसके विस्तृत भाषी जो है वह तो योग वासिष्ठ है यह अठारह हजार श्लोक है वो जो चवन है चौवन हजार सूत्र श्लोक इसी को समझाने के हर एक श्लोक का अर्थ तो छोड़ तो थो ही दिया वहाय का सार सार दे दिया मुख्य मुख्य बात हर अध्याय में क्या कही कही दे दिया नहीं जो दो खंड जो हिंदी में छपती है जो आपके पास है तो आप लोग इतनी आस दो तो खंड जो छपती है यदि हिंदी में हम मूल श्लोकों की अर्थ लिखने लग जाए कम से कम ऐसे चार पुस्तक बनेंगे चार खंड में प्रिंट होगा श्लोक सामान्य भावार्थ लिखेगा सीधा सीधा तो भी दो खंड में नहीं छप सकती चार खंड में छाप नहीं पड़ती मूल मूल्य आपने नहीं देखा मेरे पास भारत का संस्कृत कितना था मूल मूल्य जो हिंदी में छपी दो खंड उससे ज्यादा मोटा हिंदी का आज बराबर आ जाएगा आधे में आ जाएगी कोई तो सारा नहीं सारांश सारा सारा दे दिया जाता है महा तो वैष्णव का मोक्ष जो नारद पांच रात्रों का कहना है प्रतिपाद वैष्णव धर्म है मैं नारद भक्ति सूत्र में शानिल भक्ति सूत्र में भागवत में जो नवधा भक्ति आदि का वर्णन करते हैं वो जिस तरह से उन्होंने और भी चो जो चर्या व्रता अनुष्ठान के एकादश व्रत के मेहमान जल ज्यादा होता है वैष्णवों में वो सारे चीज जैसा विधि है उस विधि का तावत पालन होता है ऐसा वैष्णव मिलना मुश्किल है जो दसवीं से ही खाना बंद कर दे या दसवीं तिथि शुरू हुई भोजन बंद कोई नहीं खा सकते केवल पानी दसवीं तिथि एकादश तो पानी भी बंद पानी भी नहीं पी द्वादशी का दिन पारणा करनी पड़ी पहले भगवान अपना पूजा पाठ सब करके भगवान के लिए भोग तैयार करना है भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को खिलाना है उसके बाद खुद खाना है, है। उतना कौन कर रहा है यहाँ दो तो एकासी में फरार चाहिए सवेरे दोपहर दोनों टाइम बढ़िया तो एक ऐसे ही है ऐसे प्रथम का पालन जो वर्णन है उसमें उन सब का पालन करना अनुष्ठान द्वारा विष्णु भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना उससे पुनरावृत्ति रही विष्णुलोक की वैकुंठलोक की प्राप्ति ही मोक्ष माननी लेकिन उससे ऊपर उठ करके भक्तिवादी भक्ति वेदांतवादी जो लोग होते हैं वो कहते भगवत सानिध्य का लाभ होना ही मोक्ष है इतना ही नहीं किंतु भगवत सानिध्य के अतिरिक्त भगवत रूपता को प्राप्त करना वो मोक्ष है कैसे प्राप्त होगा उनका कहना है शरणागति सबसे बड़ा साधन है पूजा अर्चना जी भक्ति व्रता अनुष्ठान जो भी हैं वो तो है ही हैं उनके साथ उनका मुख्य है वो पकड़ते हैं जो अठारवे अध्याय का श्लोक सर्वधर्मान प्रत्यज महमेकम शरणम रजा अहम का स्वरूपापिभ्यो मोक्ष विश्व पूर्ण शरणागति भगवत शरणागति रूप साधन से ही भगवत की प्राप्ति होती है वही वास्तविक मोक्ष केवल भक्ति से नहीं चलेगा वेदांत का अभ्यास जरूरी है भक्ति वेदांत समुच्चय पूर्वक ही मोक्ष प्राप्ति ये भक्ति वेदांत सिद्धांत जैसे क्षेत्र महाप्र बहुत लोग हुए हैं अब अभा अपने शांकर वेदांत वेदांतियों का तीन भाग बांटा जाता है केवल अद्वित वेदांति एकदंडी वेदांती, वेधान्ति, त्रिदंडी वेदांतियों के रूप में, में तीन भागों भेधा, भेधा, भेधा, भेधा, भेधा भेध में लेते हैं त्रिदंडी वेदांती जैसे रामानुज वगैरह भी हुए वैष्णव संत है त्रिदंडी वेदांती लोग हैं, भेदा भेदवादी लोग हैं भेदा में ये होता है कि अहम ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म आनंदम ब्रह्म इत्याय जो है अयमात्मा ब्रह्म तत्तम सीमा के आधार पर जीव ब्रह्म अभिन्न भी है और लगा अन्य है ना अजाम तो शुक्ल कृष्णाम इत्यादि मंत्रम के आधार पर भेद भी है भेदा भेद स्वीकार कर रहे हैं भेद भेदाभेद स्वीकार करते लेकिन भेद व्यावहार दशा में यथार्थ है लेकिन का मानना है व्यावहारिक दशा में जो भेद है ये भी सत्य है और इस भेद जो सत्य भेद में जो आसक्ति का कारण होता है नष्ट जो होती है ये आसक्ति खत्म हो जाता है जब आसक्ति खत्म होता है तो आपको संसार से वैराग्य होगा जो संसार से वैराग्य होगा विभेद जगेगा अपने स्वरूप का तो अपने स्वरूप चिंतन करते करते जब आप अपने स्वरूपानुभूति कर लेंगे तब आप अभेद को प्राप्त करेंगे वो भी वास्तविक दोनों ही सत्यवान ये अंतर है अन्य वेदांतर से प्रदंड भेद भी सत्य अभेद भी सत्य सत्य भेद में आसक्ति अविद्या के कारण से थी जिसकी वजह से सुख दुख का सारा संसार का जन्म मरणादि का भोग प्राप्त हो रहा था वह अविद्या का नष्ट होने से आसक्ति नष्ट हो वैराग्य विवेक पूर्वक आप अपने आधे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे यही मोक्ष होता है इसके लिए वेदांत का अभ्यास अति आवश्यक है आसक्ति को तोड़े कैसे वैराग्य निष्पादन कैसे होगा उत्पन्न वैराग्य दृढ़ कैसे होगा वैराग्य तो उत्पन्न होते रहता है भगवान अनेक अवसर देते हैं जन्म से लेकर मरण तक अवसर देते रहते हैं वैरागी के लिए लेकिन वैराग्य टिकता नहीं इसलिए उसको कहा स्मशान वैराग्य मरकट वैराग्य अनेक प्रकार का वैराग्य वर्णन किया है या नहीं? तो इसलिए वैराग्य दृढ़ हो जाए तो विवेक तब सक्रिय हो जाएगा विवेक आगे बढ़ेगा और लक्ष्य को प्राप्त इससे ऊपर उठते हैं एक दंडी वेदांती लोग क्या अहम ब्रह्म सीव ब्रम के आधे अक्षात्कार से अनाज अविद्या के निवृत्त हो जाने पर जो समस्त उपाधियों का जो है विच्छेद हो जाएगा उसे रहित हो जाओगे पुनर्जन्म रहित स्व प्रकाश आनंद रूपता की जो अनुभूति होती है उसी को मोक्ष मानते हैं ये लगभग नजदीक है शांकर वेदांत के पास अंतर क्या है इनका एक अंतर है एक जगत को मिथ्या नहीं मानते जगत सत्य भले रहे हैं, हमारे क्या दिक्कत है बोलते जगत सत्य है रहने उसको हम तो अपने स्वर में प्रतिष्ठित होगा और आप आता अंत में शांकर कहते नहीं जगत मिथ्या है ब्रह्म ही सत्य है और जीव ब्रह्म ही है अलग ही में हो गया अखंड का अर्थ को में साक्षात्कार अभिव्यक्ति नित्य शुद्ध बुद्धभुप्त स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है और संसार काल में से अनादिकाल से जो आया संसार में विद्यमान देहादि के सम्बन्ध को लेकर के दुखादी का अनुभव जो हो रहा था उसका आत्यंत की वृत्ति अविद्या का नाशपूर्वक आतंति की निवृत्ति पूर्वक आनंद अनुभूति है आनंद स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाना है आनंदी भवती जो मंत्र में कहा है चैत्र में उस स्थिति को पहुंचने का नाम ही मोक्ष होता है